सामवेद तलवकार के न उपनिषद इसमें हम लोग द्वादश मंत्र का विचार आरंभ किए थे पूर्व पक्ष संकाल आया था ब्रह्म अगर अत्यंत दर्शन का अविषय बन जाएगा तो फिर ये व्यवहार का विषय कैसे बनेगा सिद्धांती उसके लिए आक्षेप करके कह दिया ईष्ट को वाहका ईटा वहन करने वाले जो होते हैं वो रत्न पेटी का उसका चि रत्न पेटक दिया है ईटिका में, में रत्न पेटक उसका चिंता से उनको क्या मिलेगा इस प्रकार के कहने का ये अभिप्राय हो सकता है सिद्धांति का कि इटा अर्थात इष्ट का वहन करने वाले अज्ञानी रत्न पेटक ज्ञानी अर्थात ज्ञानी अज्ञानी दोनों का फिर बराबर हो जाएगा ब्रह्म तो किसी को भी ज्ञान तो नहीं होता है विषय तो इस प्रकार के ज्ञानी का स्थिति को विचार करने का कोई आवश्यकता नहीं है अज्ञानियों को ये कहते हैं हमको कैसे ज्ञान हो जाएगा उसके लिए हमारी उद्यम हमारा उद्यम होना चाहिए ज्ञानियों को भी तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा इस प्रकार की कहने का कोई आवश्यकता नहीं है आगे टीका में हम लोग देख रहे थे ज्ञातस्य व्यवहार अंगत्वम बदतो अपि ये रत्न पेटक चिंता या परन्त देख लिए थे सिद्धांती आगे कहता है ज्ञातस्य व्यवहार अंगत्वम बदतो अपि व्यवहार का अंग वही होगा जो ज्ञात होगा ऐसा पूर्व पक्ष कह, कह रहा है सिद्धांती कह रहा है पूर्व तो पक्ष कह रहा है वो कह रहा है कि जो व्यवहार का अंग बनेगा वो ज्ञात होगा और अगर ज्ञात नहीं होगा तो व्यवहार का अंग नहीं बनेगा ऐसे पूर्व कह रहा है तो सिद्धांति उसको कहता है कि ज्ञात व्यवहार अंगत्वम बदतो अपि अपर टिप्पणी ज्ञातत्वम सिद्धांति कह रहा है ज्ञातत्वम यदि कल्पितम साध्यते अर्थात तो जो व्यवहार का अंग होगा वो ज्ञात होगा तो साध्य हो जाएगा ज्ञातत्व अगर ज्ञातत्व कल्पितम साध्यते तब ब्रह्म में भी कल्पित ज्ञातत्व कहेंगे कहेंगे ये, ये तदा तदाइषापति सिद्धांति कहेगा ठीक है कल्पित आप कुछ भी मान सकते हैं और वास्तवम चेत अगर आप ज्ञातत्व को वास्तव कहेंगे तो हेतु देते हैं व्यवहार अंगत्वम जो व्यवहार का अंग होगा वो ज्ञात होगा तो सिद्धांत कहता है कि अगर आप वास्तव ज्ञातत्व को सिद्ध करने जा रहे हैं तो ये हेतु अप्रयोजक होगा हेतु अप्रयोजक अर्थात साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएगा अर्थात आपका व्यवहार अंगत्व तो रहेगा कि ज्ञातत्व नहीं रहेगा कैसे अर्थात बिना ज्ञात हो करके व्यवहार का अंग कैसे बन जाएगा टीका में आगे कहते हैं प्रकाश टिप्पण टिप्पणी टिप्पणी देख रहे थे वास्तव चेद अप्रयोजको हेतु क्यों कहते हैं प्रकाश मात्रेण एवं उपपन्नवात प्रकाश मात्र होकर के भी व्यवहार का अंग हो जाएगा ज्ञात तो होना आवश्यक नहीं है प्रकाश हो रहा है इतने से ही व्यवहार का अंग हो जाएगा प्रकाश हो रहा है अर्थात तद विषय का अज्ञान नहीं है वो प्रकाशित तो हो रहा है इतने से ही वो व्यवहार का अंग हो जाएगा तो जैसे दृष्टांत तो पूरा पूरा ठीक नहीं बनेगा तो भी थोड़ा साम्य हो जाएगा हम कहते हैं कि अभी सामने में दर्पण है और मुखो विषय को हम व्यवहार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहते हैं हमारा मुख में इस जागा में ये काला लगा हुआ है इस जागा में ये सफेद लगा हुआ है ऐसा कहते हैं किन्खो अभी विषय तो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो मुखो भी व्यवहार का अंग बन रहा है नहीं बन रहा है बन रहा है तो ज्ञात तो विषयत्व नहीं हुआ फिर भी व्यवहार का अंग बना इसी प्रकार की ब्रह्म है उसका प्रकाश हो जाता है अज्ञात हो करके वो नहीं रहता है तो व्यवहार का अंग हो जाएगा इसलिए उचित सुखी में उसका लक्षण भी प्रथम आरंभ करके ग्रंथकार उसका लक्षण देते हैं अवैध अपरोक्ष व्यवहार कहते हैं प्रकाश मात्र रूप होने से व्यवहार कांग हो जाएगा ठीक टीका में टिप्पणी में आगे ज्ञातत्व प्रकाशित आदाय स्वत प्रकाश इति अभिप्रेत अभिप्रेत्य आह ज्ञातत्व प्रकाशित्व ये दोनों एक ही है ऐसे सूर्य के विषय में लेकर के कहते हैं, तो है है। कहते हैं कि ज्ञातत्व और प्रकाशितत्व जो ज्ञात होता है वो प्रकाशित होता है और सूर्यादो व्यभिचार कहते हैं कि सूर्यादि में स्वतः प्रकाशे सूर्यादो जो ज्ञात होता है वो प्रकाशित होता है प्रकाशित होता है तो अन्य के द्वारा प्रकाशित होता है तो, किंतु जहाँ ये सूर्य आदि में जो कि स्वतः प्रकाश है सूर्य का प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश आवश्यक नहीं अन्य प्रकाश अर्थात समान जातीय भौतिक प्रकाश आवश्यक नहीं है तो सूर्य आदि में कहते हैं कि वो प्रकाशित ये सूर्य अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है किंतु व्यवहार का अंग ये हो जाता है इस प्रकार की अर्थात वे विचार ये दिखाते हैं बस ठीक है मैं इसको कहते हैं ज्ञात व्यवहार बदतु ओपि आप ऐसे जो कहते हैं आपको ये मानना पड़ेगा वस्तु प्रकाशस्य व्यवहारंगत्वस्य इष्टत्वात् अंगत्व वस्तु का प्रकाश होना व्यवहार का अंग बनने के लिए वस्तु का प्रकाश होना चाहिए वस्तु की स्थिति पता चलना चाहिए वस्तु प्रकाश से व्यवहार अंगत्वत् अर्थात व्यवहार का अंग वो बन जाएगा जहाँ वस्तु प्रकाश हो रहा है मतलब वस्तु प्रकाश होना चाहिए और प्रकाश किससे होगा स्व प्रकाश होगा अथवा पर प्रकाश होगा इसमें कोई आग्रह नहीं है इसको छ नंबर टिप्पणी में दे दिए वस्तु प्रकाश से स स्वत पर वेत्य नियम स्वतः प्रकाश होता अथवा पर प्रकाश होता इसमें कोई नियम नहीं है कैसे भी हो वस्तु प्रकाश होना चाहिए अप्रकाशित तो वस्तु का व्यवहार नहीं होगा आगे टीका में वस्तु प्रकाश से व्यवहार अंगत्व से ज्ञात होकर के व्यवहार अंग होगा ऐसे जो लोग कहते हैं उनको भी ये मानना पड़ेगा कि वस्तु का प्रकाश होता है ज्ञात अर्थात विषय तो सिद्धांत कहते हैं कि वस्तु प्रकाश इतने ही आवश्यक है वो विषयत्वेन हो अथवा सुप्रकाशत्व न हो उसमें कोई आग्रह नहीं है आगे थोड़ा पाठ संशोधन करना है वास्तव ज्ञातता अनपेक्षकत्वात्थ यहापेक्ष क ये नया में भी नहीं है यहाँ कह वास्तव ज्ञातता अनपेक्षकत्वात पुराना में तो कया में नहीं है ज्ञातता अनपेक्षक बहुव्रीहत तस्य यवहारे तद्व्यवहार ज्ञातता अनापेक्षक तस्वज्ञात ज्ञातता की आवश्यकता नहीं है सात नंबर टिप्पणी देखेंगे प्रकाशम ज्ञातत्व प्रकाशमंतरेण इति भाव पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञात तो होना चाहिए सिद्धांत कहता है कि प्रकाश होना चाहिए और प्रकाश के बिना तो नहीं हो पाएगा ज्ञात के बिना सो प्रकाश प्रकाश हो पाएगा इसलिए सिद्धांत कहता है कि प्रकाश तो होना चाहिए तो वही हेतु होगा प्रकाश अंतरेण ज्ञातत्व तो अनिर्वाहात भाव प्रकाशन एवच व्यवहार सिद्ध प्रकाश स्व प्रकाश होना चाहिए पर प्रकाश होना चाहिए कोई भी हो दोनों प्रकार से प्रकाशे न क्योंकि पांच नंबर टिप्पणी कह दिया था ना छह नंबर टिप्पणी में न च स्वत परतो व्य सच स्वत हो परत हो कैसे भी प्रकाश हो जाए वस्तु व्यवहार हो जाएगा प्रकाशे न्यवहार सिद्ध हो वास्तव ज्ञातता अपेक्षाया कारण अभाव भाव वस्तु का प्रकाश हो जाता है तो व्यवहार हो जाएगा वास्तव ज्ञातता उसमें चाहिए वास्तव ज्ञातता अर्थात परोप्रकाशता प्रकाशता परो होना चाहिए ऐसे आवश्यक नहीं है कारण अभा आगे टीका में हम लोग देख रहे थे व्यवहार अंगत्व इष्टत्वात वास्तव ज्ञातता अनपेक्षक यहाँ वास्तव ज्ञातता वहाँ आठ नंबर टिप्पणी है वास्तव इत प्रकाश से ज्ञातत्व आरोप संभव है वास्तव ज्ञातत्व असंभव जहां स्व प्रकाश पदार्थ है उसमें ज्ञातत्व का आरोप कर सकते हैं, जैसे मुखो कह दिया कहते मुखो को जानता हो कहते जानते हैं जैसे प्रतिबिंब को जानते हैं ऐसे मुखो को जानते हैं क्या नहीं जानते फिर भी हम कहते मुखो को जानता हूं देखा मैंने आज ऐसा था मुखो में ऐसा नहीं था कभी ज्ञातत्व का आरोप कर दिया इसको यहाँ कह दें कि प्रकाश से जो प्रकाश स्व प्रकाश जो वस्तु स्व प्रकाश होता है यहां मुख स्व प्रकाश नहीं है दृष्टांत के लिए हम विचार कर रहे हैं प्रकाश से ज्ञातत्व का आरोप संभव हो सकता है हम ज्ञातत्व आरोप कर देंगे किन्दु वास्तव ज्ञातत्व असंभव वहा वास्तव ज्ञातत्व नहीं हो पाएगा ये वास्तव ज्ञातत्व कहाँ होता है उसको आगे कहते हैं स्व भिन्न ज्ञान विषय ही ही शब्द छूट गया स्व भिन्न ज्ञात विषयत्म ही घटा दो वास्तव ज्ञात वास्तव ज्ञातत्व तो किसको कहेंगे कहते हैं स्व भिन्न होना चाहिए और ज्ञान का विषय होना चाहिए स्व भिन्न ज्ञान विषय ये हो जाएगा वास्तव ज्ञात और तस्व सो भिन्न ये हो गया घटादि में तो रहेगा घटादी सो भिन्न है और ज्ञान का विषय भी होता है किंतु जो स्वरूप है तो वो सो भिन्न होकर के ज्ञान का विषय नहीं बनता आगे टिका में इष्टत्वाद अच्छा हाँ ओ, हाँ इष्टत्वाद वास्तव वास्तव ज्ञातत्व वास्तव के बाद वा के बाद वो आप लोग अभी उसको परिवर्तन नहीं करने से भी चलेगा किंतु आगे हम लोग जो पुस्तक लाएंगे उसको परिवर्तन करके लाएंगे वास्तव के बाद वास्तव ज्ञातता वहां तक ले जाना है उसको अच्छा आगे टीका में वास्तव ज्ञातता अनपेक्षकत्वाद इति अभ्युतपन्न व्युत्पादना चौदय उद्भावती ये अभी विचार दिखा दिए कि आत्मा में वास्तव ज्ञातत्व नहीं रहेगा जैसे घट में रहता है घट को जैसे हम जानते हैं लेखनी को जानते हैं भिन्न तव है न इस प्रकार के आत्मा को हम भिन्न जान नहीं पाएंगे वास्तव ज्ञातत्व उसमें रहेगा नहीं ज्ञान विषयत्व और स्व भिन्न दो जहां आएगा वहां वास्तव ज्ञातत्व आत्मा ज्ञान विषय बनेगा किंतु स्व भिन्न होकर के नहीं बनेगा अहम अस्मि ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञान होगा टीका में वास्तव ज्ञात तथा अनपेक्षकवाद अव्युत्पन्न से व्युत्पादनाय अज्ञानी को ज्ञान कराने के लिए शंका दिखा करके विचार आरंभ करते हैं आगे मंत्र क्यूँ आ रहे हैं उसके लिए शंका दिखाते हैं क्यों कहते हैं कि अज्ञानियों को जैसे सुकर से ज्ञान हो जाएगा आराम से ज्ञान होगा अभी अभ्युत्पन्न पहले पूछ रहे हैं प्रश्न कर रहे हैं अभ्युत्पन्न अर्थात अज्ञानी प्रश्न कर रहे है आप पूर्व मंत्र में कह दिए अभिज्ञातम बिजानताम इति अवधम ऐसा आपने निश्चय करके कहे अर्थात जो बिजानताम ज्ञानी नाम ज्ञानी के लिए ब्रह्म अभिज्ञात होता है यदि ब्रह्म अत्यंतमेव अभिज्ञातं अभिज्ञात लौकिका नाप्त प्राप्तः ज्ञानी के लिए भी अभिज्ञात हो गया अगर ब्रह्म अत्यंत अभिज्ञात होगा तब लौकिक लो लोग भी तो ब्रह्म को नहीं जानते हैं अभी ज्ञानियों के लिए भी अभिज्ञात आप कह दिए तो लौकिका नाम ब्रह्म विद्या बराबर हो गए ब्रह्म का ज्ञान लौकिकों को तो नहीं है अर्थात लौकिक जो ज्ञानी नहीं है सामान्य व्यवहार मात्र कर रहे हैं लोक में उनको तो नहीं है और ज्ञानियों को भी नहीं है आप कह दिए ये एक बात हुआ पूर्व पक्ष ये एक अर्थात असमंजस दिखा रहा है दूसरा कह रहे है अभिज्ञातम विजानतमीति परस्पर विरुद्धम इधर कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं और अभिज्ञात भी कहते हैं जानते भी नहीं कहते हैं ये तो परस्पर हुआ। आ, कथम तद सम्यक एवं आह तो फिर आकुल चित्त अभी जिज्ञासु ये प्रश्न आगे कर रहा है आ, कथम तु तद ब्रह्म वो ब्रह्म जो ज्ञानियों के लिए अविज्ञात है अज्ञानियों के लिए ज्ञात है इस प्रकार कह दिए वो ब्रह्म सम्यक विदित कैसे होगा सम्यक विदितं भवति इति एवं अर्थम आह यह अर्थ को आगे ये विचार करेंगे एवं अर्थम अर्थात ये शंका जो हुआ अज्ञानियों को दो संका हो गया ज्ञानी अज्ञानी बराबर हो जाएंगे और अभिज्ञात विजानतम ज्ञानी के लिए ब्रह्म अज्ञात है ये विरुद्ध बात है ये दोनों प्रकार की असमंजस से चित्त प्रश्न कर रहा है कैसे फिर वो ब्रह्म सम्यक विदितम बती कैसे होगा इसका ज्ञान टीका में पूर्व पृष्ठा में नील पीताद्याणाम बुद्धि विकाराणाम जड़ाण व्याप्यत्वेनाज यैतन्यव्याप्यनाजबदभाषस्त उपलक्ष्य सोहमात्मा ब्रह्मेती महावाक्याद विषय तो वे स ब्रह्मवीद्च्य नीलपीता बुद्धिकाराण नील आकार किसका कहते हैं बुद्धि का विकार बुद्धि का विकार जो नील पितादी आकार वाला है उसको क्या कहते हैं हम लोग शास्त्रीय विचार में बुद्धि की वृत्ति वो वृत्ति कभी नीलाकार वृत्ति हो गई कभी पिताकार वृत्ति हो गई ये जो बुद्धि की विकार है और वो बुद्धि के विकार ये जड़ है चेतन है जड़ है, जड़ है, जड़ है जड़ान यत चैतन्य व्याप्त न अजड़ ये जड़ो पदार्थों का अजड़ अवभाष ये अजड़ जैसा दिखते हैं अजड़ अर्थात तो प्रकाशक जैसा लगते हैं। अप्रकाशक है किंतु प्रकाश जैसा लगते हैं कैसे लगते हैं? कहते हैं य चैतन्य व्याप्तत्व न तो ये न चैतन्य न व्याप्तत्व नृतीय है जिस चैतन्य के द्वारा व्याप्त होकर के जड़ भी अजड़ जैसा दिखता है जैसे जिस सूर्य का प्रतिबिंब से व्याप्त हो करके दर्पण भी प्रकाश का बन जाता है हम लोग शब्द कह देते हैं अंधकार में दर्पण है अंधकार में अगर दर्पण रख देंगे दर्पण के साथ कोई प्रकाश का संबंध नहीं है वो दर्पण वस्तु का प्रकाश करेगा नहीं, नहीं करेगा किंतु अगर उस दर्पण में हम और एक प्रकाश को प्रतिबिंबित तो करवा देंगे तो वो दर्पण पहले प्रकाश जैसा दिखेगा अगर हम दर्पण में प्रकाश का प्रतिबिंब करवा देंगे वो दर्पण अभी प्रकाश जैसा दिखेगा और दूसरों को भी अभी वो प्रकाशित तो करेगा वृत्ति स्वयं जड़ है किंतु चैतन्य का प्रतिबिंब वृत्ति में आ जाने से वो जड़ वृत्ति भी अभी अजड़ जैसा वो लगने लगेगा और दूसरों को प्रकाश कर देगा कर देगा अर्थात वृत्ति विषयों को प्रकाश करेगा कहेगा ये नील है ये पीत है इस प्रकार की कह देगा चैतन्य व्याप्तत्व न तृतीय है ये न चैतन्य व्याप्त न जड़ वृत्ति भी अजड़ जैसा अवभाष होता है तम, तम किसको लेंगे अभी यहाँ तम कहसे तद पद ले रहे है पूर्व में यद पद कहाँ था यद चैतन्य न अभी तम से किसको लेंगे चैतन्य को उस चैतन्य को साक्षिणम उपलक्ष्य उस साक्षी को लक्ष्य करके सोहमात्मा ब्रह्म ओ मैं ब्रह्म हूं तो स आत्मा सब्रह्म अहम आत्मा अहम तो आत्मा कहते हैं कि उपलक्ष्य करके अर्थात लक्षिणावृति से नहीं तो अहम कहने वाला कहता कहता है तो जो वाग इंद्रिया का स्वामी है वो तो प्रमाता है इसलिए कहते हैं कि साक्षिणम उपलक्ष्य इति महावाक्याद सोहमात्मा ब्रह्म ये महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मी इति महा यो महावाक्या क्योंकि उसका लक्षण करके कह रहा है उसको लक्ष... मतलब लक्ष्य करके कह रहा है उसको साक्षात शक्तिवृत्ति से विषय नहीं कर रहा है अविषय तयाव यो व्यक्ति जो जानता है सब्रह्मविद इति उच्यते तो उस ब्रह्म को आत्मा को विषय नहीं किया जा सकता है अविषय तया एविषय तया व्यति तेन न अविशेष प्रसंगादि चोद्यावकाश इतिहा पूर्व पक्ष ने प्रथम शंका किया था कि ब्रह्म अगर अत्यंत तो अविज्ञात तो हो जाएगा तब ज्ञानी अज्ञानी दोनों की अवस्था बराबर हो जाएगा अभी सिद्धांत कहता है कि जो ज्ञानी है वो सोहम आत्मा ब्रह्म इस प्रकार से वृत्तियों का जो साक्षी है उसको अहम तेन जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी है इसलिए वो बिल्कुल नहीं जानता है अत्यंत अज्ञात तो ब्रह्म हो गया ऐसे नहीं है इसलिए दोनों में अविशेष हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएंगे ज्ञानी और अज्ञानी इस प्रकार की शंका का अवकाश नहीं है तेन तेना अर्थात ब्रह्म अत्यंत अज्ञात तो नहीं होने से न अविशेष प्रसंगादि चौदय से अवकाश ज्ञानी अज्ञानी में अप्रसंग हो जाएगा इस प्रकार के चौद्य चोध्यो, चौद्य अर्था शंका ये शंका का अवकाश भी नहीं है सिद्धांति कहा इसको आगे मंत्र में कहते हैं ये बात को तटीका तो में जो कहा गया कि बुद्धि की वृत्ति जिस चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होकर के विषय को प्रकाश करते हैं जो ये वृत्ति को प्रकाश करता है वो ही चैतन्य है इस प्रकार जानना है तो वृत्ति के द्वारा ही इस चैतन्य को जाना जाता है मंत्र पूर्व पृष्ठा में है प्रतिबोध विदित अमृतत्विंद आत्मना बिंदते वीरंग विद्यता विद्य बिंद मृतम प्रतिबोध विदित मतम बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम प्रति विपसार्थ में अभिभाव कहेंगे तो आगे प्रतिबोधे प्रति प्रतिबोधेशु विदितम प्रत्येक बोध बोध शब्द का अर्थ वृत्ति प्रत्येक वृत्ति में विदित तो हो रहा है ये ब्रह्म आत्मा प्रत्येक वृत्ति में विदित तो कैसे हो रहा है कहते हैं प्रत्येक वृत्ति बिद्... ऐसा वृत्ति होती है और हमको पता नहीं चलता ऐसे हो सकता है हमको घट हुआ और हमको पता नहीं चला ऐसा नहीं होगा न्यायिकों का हो जा सकता है क्योंकि न्यायिक लोग कहेंगे घट ज्ञान अयम घट इस प्रकार के एक ज्ञान हुआ इस ज्ञान को नया लोग क्या कहेंगे व्यवसाय ज्ञान तो अयम घट ये ज्ञान होने के बाद नया लोग कहेंगे द्वितीय क्षण में और एक ज्ञान होगा घट ज्ञानवान अहम इसको क्या कहेंगे अनु व्यवसाय ज्ञान अनु अर्था पश्चात व्यवसाय ज्ञान के बाद ये ज्ञान होगा किंतु व्यवसाय ज्ञान होने के बाद तो घटो अयम इस प्रकार के ज्ञान हुआ उसके बाद तुरंत सामने में सर्प तो फिर घटो ज्ञान वन अयम ये ज्ञान होने से पहले उसको ज्ञान हो गया अयम सर्प अभी जो द्वितीय ज्ञान होना था घटो ज्ञान वन अहम अर्थात मेरे को घट ज्ञान हो रहा है इस प्रकार की वो लोग कहते हैं कि द्वितीय ज्ञान होता है अभी यह घट है द्वितीय क्षण में होगा कि घटक ज्ञान मेरे को हो रहा है ऐसे मैं जान रहा हूं किंतु द्वितीय क्षण में ये ज्ञान होने से पहले सामने में सर्प दिख गया अयम सर्प हो गया तभी तो घटक ज्ञान अहम ऐसे ज्ञान नया को फिर हो पाया नहीं हुआ बाद में कोई पूछेगा आपको घट ज्ञान हुआ था नहीं हुआ था बोलेगा वो तो पता नहीं सर्प ज्ञान तो हुआ था इस प्रकार की स्थिति उनको हो जाएगा किन्तु वेदांति कहता है कि जिस समय में घट होगा उसी समय में समानकालीन हो जाएगा कि घट अहम तो क्यों कहेंगे कि सूर्य उदित है और एक पुष्प दिन में खिल गया कहते हैं जिस समय में वो पुष्प खिला उसी समय में ही सूर्य उसके ऊपर है सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर है ऐसा नहीं कि पुष्प खिलने के बाद सूर्य का प्रकाश उसमें आएगा ऐसा नहीं है वेदांति कहते हैं कि समान समय में होगा तो अर्थात तो जिस समय में वृत्ति बनेगी उसी समय में चैतन्य का प्रतिबिंब उसमें होगा क्योंकि चैतन्य कोई नित्य पदार्थ है और नित्य पदार्थ है नित्य है व्यापक है और परिच्छिन्न है तो व्यापक है नित्य है तो जिस समय में वृत्ति बनेगा उसमें प्रतिबिंब तो हो जाएगा समान काल में ही होगा तो अभी होने से हमको पता चल जाएगा कि मेरे को घट ज्ञान हुआ जिस समय में घट होगा उसी समय में पता चल जाएगा कि मेरे को घट हुआ तो ये जो मेरे को घट हुआ कहते हैं यही प्रमाण है कि साक्षी है क्योंकि ये ग्यान। साक्षी ज्ञान साक्षी ज्ञान साक्षी ज्ञान ऐसे हम सष्टी व्यवहार कर देते हैं वास्तविक तो ज्ञान साक्षी का ज्ञान ऐसे नहीं है तो साक्षी तो ज्ञान रूप ही है और के द्वारा उसको वृत्ति को प्रकाश करता है ऐसे प्रक्रिया बताते हैं अर्थात हमको ज्ञान होता है घट ज्ञान पट ज्ञान अत्यादि यही इसी के द्वारा ही प्रमाणित तो हो जाता है कि साक्षी विद्यमान है साक्षी कौन कहते हैं अहम मेरे को ही तो घट ज्ञान हुआ तो मैं जानता हूं गट ज्ञान जिस समय में वृत्ति होगी उसी वृत्ति के द्वारा ही ये जाना जाएगा और जिस समय में कोई वृत्ति नहीं होगी प्रमाता किस समय में सुसुप्ति में कोई प्रमात वृत्ति नहीं है नहीं होगा तो पता भी नहीं चलेगा विधि तो नहीं होगा कहीं उस समय वो तो रहेगा चैतन्य तो रहेगा किंतु वृत्ति नहीं है तो तब तो वृत्ति के द्वारा फिर वो पता मतलब वृत्ति नहीं है तो वृत्ति उसका व्यंजक बनता है वृत्ति आ गया तो पता चलेगा वृत्ति नहीं है तो पता नहीं चलेगा तो जैसे कहते हैं कि अंधकार में घट है प्रकाश आएगा तो पता चलेगा प्रकाश नहीं है तो घट रहेगा नहीं रहेगा nee. रहेगा किन्तु पता नहीं चलेगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि प्रकाश जो है घटक का व्यंजक हुआ इसी प्रकार की वृत्ति ये चैतन्य का व्यंजक होता है वृत्ति है तो पता चलता है हम वृत्ति नहीं है तो पता नहीं चलता हम है, है प्रतिबोध विदितम मतम प्रत्येक बोध का प्रकाशक उसमें अनुगत है अनुस्यूत कहते हैं अनुगत प्रत्येक बोध का साक्षी प्रकाशक उस रूप से वो विद्यमान है इसी प्रकार की मतम जिसको इस प्रकार के ज्ञान है मतम यद ब्रह्म मतम अर्थात यद ब्रह्म ज्ञानम प्रत्येक बोध से प्रकाशक रूपेण यही ब्रह्म ही विद्यमान है इस प्रकार की जो ब्रह्म ज्ञान होता है अमृतत्व ही बिंदते स सा, स अर्थात वो ज्ञानी फिर अमृतत्व तो प्राप्त करेगा बिंदते बिंदते में धातु क्या है विदलीलाभ है नुम किस सूत्र से आएगा तो, तो कहाँ तो हा से मुचादि नुदादिभ्य सत्य पर में रहने पर मुचादी में जो आठ धातु है उनको नुम हो जाएगा अच्छा बिंदते अमृतत्व बिंदते बिदली लाभे है अर्थात तो लभते प्राप्त करता है आगे कहते हैं कि आत्म निंदते भीम इस प्रकार की प्रतिबोध में प्रत्येक वृत्ति में ज्ञात तो होता है जो चैतन्य वो ही ब्रह्म है इस प्रकार के जिसको ज्ञान हो जाता है वो अमृत प्राप्त करता है तो अमृत तो प्राप्त होने से क्या हो जाता है कहते हैं आत्मना बिंदते भी आत्मना अर्थात आत्मनिष्ठ या हो जाता है आत्मनिष्ठ हो जाता है ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं तो ब्रह्मनिष्ठ होने से वीरियम बिंदते वीरियम अर्थात मृत्यु अभिभव सामर्थ्यम अविद्या तिरस्कार सामर्थ्यम मृत्यु अभिभव सामर्थ्यम यही वीरिय सामर्थ्य वीरिय शब्द का अर्थ सामर्थ्य यह मृत्यु का अभिभव करने का सामर्थ्य आ गया क्योंकि मृत्यु किस हो सकता है चैतन्य को होगा ना स्थूल शरीर को हो जाएगा स्थूल शरीर को हो जाएगा तो अभी मृत्यु और इसको नहीं हो सकता है मृत्यु को अभिभव करवा दिया क्योंकि स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है ये सबसे वो अभी अलग अपना निश्चय हो गया आत्मना आत्मना अर्थात आत्मनिष्ठ या वीरियम मृत्यु अभिभव सामर्थ्यम बिंदते बिंदते लभते मृत्यु का अतिक्रमण कर गया तो आत्मनिष्ठ होने से ये जो आत्मनिष्ठ हो गया ब्रह्मनिष्ठ हो गया तो अपना स्वरूप का निश्चय हो गया ये कैसे हुआ कहते प्रतिबोध विदितम से हुआ तो ज्ञान होने से ये हुआ तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्ञान होने से वो अमृतत्व को प्राप्त किया तो इसलिए कह देते हैं कि विद्याया बिंदते अमृतम वास्तविक विद्याया आत्मनिष्ठा हुआ आत्मनिष्ठ या मृत्यु मुर, अभिभव करके अमृतत्व को प्राप्त कर लिया तो किंतु ये आत्मनिष्ठ कैसे हो गया विद्य इसलिए कहते हैं विद्याया अमृतत्व बिंदते तो विद्याया आगे बीच में व्यापार आएगा आत्मनिष्ठत्व विद्या तो होने से आत्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ होने से अमृतत्व तो क्यूंकि विद्या हेतु हो गया तो इसलिए विद्या अमृतत्व बिंदते अमृतत्व मोक्ष प्राप्त करता है ऐसे कहा जाता है प्रत्येक वृत्ति का जो साक्षी है तो उसको ही जानना है इसको अभ्यास करना है तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं कहते है कमरे में बैठे है और रास्ता में ऑटो गया और जो डीजल ऑटो होगा उसका आवाज तो कमरे तक तो भी आएगा तो उस समय में देखिए वास्तविक आप अपना कान के पास है ना आप रास्ता में है वास्तव तो देखेंगे तो हम अधिक समय रास्ता में होते हैं जिस समय में ऑटो गया अथवा कोई रात को है तो कोई बड़ा वाहन भी अगर जाता है तो आवाज हो जाता है तो कहते हैं हम तुरंत रास्ता में पहुंच जाते हैं वो वाहन को भी देखने लगते हैं कल्पित कर लेते हैं वाहन को तो अभी हम क्या हुआ हम अभी वृत्ति ज्ञान को नहीं देखते हैं हम अभी प्रमाता बन कर के अर्थात इंद्रियों के साथ मिलकर के विषय देश में चले गए अगर हम इस प्रकार की नहीं करके नहीं हमको तो शब्द का ही ज्ञान हो रहा है हम रास्ता को क्यों जा रहे हैं? हमको शब्द का ज्ञान हो रहा है हम ये ज्ञान को जान रहे हैं इस प्रकार जानेंगे आप देख सकते है कि दोनों स्थिति बिल्कुल अलग है एक में हम रास्ते में खड़े हैं दूसरे हमको जो शब्द ज्ञान हो रहा है ज्ञान को हम जान रहे हैं ये कोई मतलब दो सेकंड की बात है अब अभ्यास करके देख सकते हैं बिल्कुल ये दोनों स्थिति अलग हैं। इसी को देख के तो नया आय के कहते हैं कि एक व्यवसाय ज्ञान होता है कि अनुव्यवसाय ज्ञान होता है नहीं तो नया को आप ऐसा दो ज्ञान क्यों मानते हैं आपका मत में आत्मा मनोसंयोग होने से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा तो एक ही ज्ञान से काम चलेगा दो क्यों मानते हैं दो मानते हैं तो तीन क्यों नहीं मानते हैं आप एक व्यवसाय ज्ञान का है कि अनुव्यवसाय ज्ञान माने अनुव्यवसाय ज्ञान का और क्यों एक कि अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं मानते कहते हैं होगा ये अनवस्था होगा तो ये प्रथम से द्वितीय क्यों मानते हैं कहते हैं ऐसा अनुभव आ रहा है ना तो वेदांति करेंगे जो अनुभव आ रहा है ये दोनों अर्थात प्रमात्री ज्ञान नहीं है आप जैसे व्यवसाय अनुव्यवसाय कह देते है एक तो प्रमाता ज्ञान तब विषय के साथ विषय देश में चला गया और दूसरा है कि हम ज्ञान को जानना ये दोनों स्थिति भी बिल्कुल भिन्न है तो जितना जितना ये दूसरे प्रकार स्थिति में हम अभ्यास करेंगे इसको कहा जाएगा कि अब साक्षी का धीरे धीरे अनुभव बढ़ा रहे हम आगे भाष्य देखेंगे प्रतिबोध विदितं ये श्लोक का प्रतीक लिया गया मंत्र का प्रतीक लिया गया बोधं बोधं प्रति विदितम प्रत्येक बोध के प्रति ये विदितम विदितम अर्थात प्रत्येक बोध का प्रकाशकत्व हम कहते हैं कि जितने अभी अंधकार रात था कुछ भी पदार्थ नहीं दिखता था अभी कहते हैं कि अभी प्रकाश हो गया अभी सब पदार्थ स्पष्ट दिखते हैं सूर्य को नहीं देख करके भी हम जान लेते हैं कि सूर्य उदय हो गया नहीं तो ये प्रकाश कैसे आ गया तो जैसे जानते हैं ठीक इसी प्रकार के ये बोधम प्र, बोधम प्रति विदितम यहाँ सूत्र है लक्षणे लक्षण भूताख्यान भाग विपास प्रति पर नती को कर्म प्रवचन संज्ञा होता है वहाँ दृष्टांत देते हैं वृक्षम वृक्षम प्रति विद्युत विद्युत अंधकार में कमरे में बैठ के दोनों कोई बात कर रहे थे रात का समय है और ये बादल था आकाश में अभी उनको वो लोग दोनों बैठे हैं कमरे में खिड़की खुला है अचानक उनको सारे वृक्ष दिख गया तो वृक्ष दिख गया अंधकार था वृक्ष दिख गया वो लोग क्या कहते हैं अभी बिजली चमक गई तो बिजली चमकी गया बिजली को तो आप देखे नहीं कभी कभी हम ऐसे पूरा बाहर में खड़े हैं बिजली चमक जाता जहां पूरा ऐसा रेखा दिख जाता है तो इस प्रकार की आपको तो बिजली दिखा नहीं कहते हैं कि वृक्षम वृक्षम प्रति विद्युत विद्युत हमको प्रत्येक वृक्ष दिखे गया ये जो दिखे गया यही अब लक्षण हो गया कि बिजली भी, चमकी नहीं तो ये वृक्ष कैसा दिखा इसको हम लक्षण अर्थ में कहते हैं अर्थात वृक्ष का प्रकाशित होना बिजली चमकना का लक्षण है इसी प्रकार की वृत्ति हमको हुआ घट हुआ ये पता चलना यही चैतन्य के लिए लक्षण है बोधम बोधम प्रति विदित विदित अर्थात प्रत्येक बोध का प्रकाशक जैसे प्रत्येक का प्रकाशक हो गई बिजली हम जान लेते हैं कि बिजली चमक गई बोध शब्द का अर्थ कहते हैं बोध शब्द न बौद्धा प्रत्यय उच्य बौद्धा बुद्धेरिमें बौद्धा बुद्धि के ये है प्रत्यय प्रत्यय वृत्तय बुद्धि के प्रत्य परिणाम कहते हैं सर्वे प्रत्यया आगे पाठ संशोधन है ना नवंति वहां विषयी था इकार काट देंगे सर्वे प्रत्यया विषया विषयी भवंती में हम विग्रह कैसे कहेंगे अविषयो विषयो भवती इति विषयी भवंती च्यू प्रत्यय होगा किंतु वेदांत मत में जिस समय में वृत्ति होगी तत्क विषय बनेगा साक्षी का तो इसलिए अविषयो विषयो भवती ये वेदांत मत में नहीं हो पाएगा तो इसलिए विषया भवंती बड़े महाराजी ये पाठ को वहां लिए हैं तो टिप्पणी में है विषया तो मूल में विषय भवंती कहते हैं से है घट जाता है कहते हैं किंतु वास्तविक वेदांत मत में विषयी भवंती विग्रह नहीं घटेगा अविषयो विषयो भवती अगर वृत्ति ज्ञान हो और विषय नहीं बना साक्षी का फिर विषय हो गया विषय था विषय हो गया इस प्रकार होगा तो अब च्यू प्रत्यय करेंगे किंतु वेदांत मत में ऐसा नहीं है तो जिस समय वृत्ति होगा प्रकाशित तो होगा ही इसलिए कहते हैं विषया भवंति सर्वे प्रत्यया विषया भवंति विषया भवंती अर्थात तो प्रकाशिया भवंति यश साक्षिण स्व सा आत्मा सर्व बोधान प्रतिबुद्ध्यते सारे बोधों को वो जानता है जैसे कहते हैं सूर्य ये पूरा जगत को जानता है सूर्य का कोई मतलब नहीं है जानने का किंतु सूर्य से सब प्रकाशित तो होते हैं इसलिए कहा जाता है कि सूर्य सब जानता है इसी प्रकार की यहाँ जो साक्षी है आत्मा है सार बोधान बोध शब्द से किसका लिया गया वृत्ति जो बुद्धि की वृत्ति उसको प्रतिबुद्धे सबको अर्थात जानता है जानता है अर्थात प्रकाशित करता है सर्व प्रत्यय दर्शी सभी प्रत्ययों का वो दर्शी दर्शी जातोलिश ताल उसका स्वभाव है सारे प्रत्यय को देखने वाला देखने वाला प्रकाशित करने वाला उसका स्वभाव कैसा है कहते हैं चित्त शक्ति स्वरूप मात्र चैतन्य शक्ति स्वरूप शक्ति अर्थात जो हम कल्पित कल्पना कर लेते हैं इस प्रकार ने चित्त शक्ति चैतन्य को ही शक्ति कहा गया चित शक्ति स्वरूप मात्र प्रत्यय ही एवं प्रत्यय अविशिष्टतया लक्ष्य थे ये चैतन्य कैसे उसका ज्ञान होगा कहते हैं लक्षण से लक्ष्य जैसे वृक्ष को तो देख सकते हैं किंतु बिजली को नहीं देख पाए किन्तु बिजली का ज्ञान हो गया कहते कि बिजली लक्ष्य इसी प्रकार की है तो जैसे वृक्ष के, मतलब के, के द्वारा बिजली मतलब विद्युत लक्ष्यते इसी प्रकार की प्रत्यय के द्वारा चैतन्यम लक्ष्यते थे प्रत्यय के द्वारा लक्ष्य कैसे जिस समय में हमको वृक्ष दिखा उस समय में वो वृक्ष प्रकाश के साथ संबद्ध हुआ था ना प्रकाश के साथ संबद्ध नहीं होकर वृक्ष दिख गया हुआ था इसी प्रकार के कहते है कि ये बुद्धि की वृत्ति के द्वारा चैतन्य का ज्ञान होगा तो कहते हैं प्रत्येषु अविशिष्टतया ये बुद्धि की जो वृत्ति होती है बुद्धि वृत्ति के साथ अविशिष्ट हो करके अर्थात बुद्धि के वृत्ति में चिदाभास विशिष्ट हो जाएगा और बुद्धि वृत्ति का अधिष्ठान हो जाएगा ये ब्रह्म आत्मा तो प्रत्येषु अविशिष्टतया इसको टीका में दे दिए प्रत्येषु अविशिष्टतया अनुगत रूपेण जैसे कहते हैं हमको ये पदार्थ दिखता है तो क्यों दिखता है कहते हैं प्रकाश से संबद्ध होने पर दिखता है तो प्रकाश अगर संबद्ध इसके साथ नहीं होगा तो ये पदार्थ दिखेगा नहीं दिखेगा और जब ये पदार्थ भी नहीं है ये खाली स्थान पर प्रकाश हमको दिख जाता है नहीं दिखेगा इसी प्रकार के कहते हैं कि प्रत्यय शु अनुगत रूपेण ही ये चैतन्य का हम ज्ञान कर सकते हैं अर्थात प्रत्यय का ये अधिष्ठान है और प्रत्यय में प्रतिबिंबित तो हुआ है प्रत्यय रेव प्रत्यय शु अविशिष्टतया अपृथक रूपेण अर्थात प्रकाश जो ज्ञान होता है कहते हैं कि द्रव्य से अपृथक हो करके इससे प्रकाश को अलग करके हम ज्ञान नहीं कर सकते हैं ये द्रव्य के साथ मिल करके ही ज्ञान होगा इसी प्रकार की यहाँ प्रत्येषु अविशिष्टतया प्रत्यय शब्द से किसको कहा जा रहा है वृत्ति को।, को तो वृत्ति अविशिष्ट वृत्ति अपृथक रूपेण ही वो लक्ष्य जाना जाएगा न अन्य द्वारम आत्मनो विज्ञान स्पष्ट कह दिए आत्मा का ज्ञान के लिए अन्य द्वार नहीं है इसलिए वृत्ति होनी चाहिए और वृत्ति जब जब नहीं हो रहा है क्या स्थिति है सुसुक्ति इसलिए वृत्ति होनी चाहिए कहते हैं सुसुक्ति नहीं <laughs> हो जानी चाहिए तो हो जाएगा तो कहते द्वारा बंद हो गया न अन्य द्वारं आत्मनोविज्ञान आय तो कहते हैं पहले वृत्ति चलना चाहिए इसका क्रम है पहले शरीर को चलाना है शरीर अगर चलेगा तो बुद्धि हमेशा चलेगा ऐसा बात नहीं है हम कोई एक निर्णय कर लेंगे कार्य ऐसा करेंगे उसके बाद शरीर कार्य करता है देखेंगे ये कितने समय कार्य करता है बहुत समय बंद रहता है इसको धीरे धीरे उठा करके इसको अधिक चलाने का अभ्यास करेंगे ये हमेशा चलते रहना चाहिए जब हम इसको चलाने का अभ्यास करते हैं क्या करते हैं कुछ तो कार्य करता है ये किंतु चलता है तो इसके ऊपर तो नियंत्रण नहीं है वो क्या करता है रास्ता छोड़ करके अन्यत्र चला जाता है कहते तो भी ठीक है अर्थात तो ये ये पहले चलना चाहिए ये सोना नहीं चाहिए तो पहले अर्थात तो शारीरिक निद्रा से ऊपर उठेंगे तो फिर ये सोना नहीं चाहिए इसको कहते हैं कसाया ये बंद हो जाता है हम तो जागृत है किन्तु ये कसाई में चला गया ये नहीं होना चाहिए ये भी चलना चाहिए चलने से विक्षेप करता है तो पीड़ा देता है सहन नहीं होता है संस्कार जैसे है पीड़ा देता है कहते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है आज इसको अगर दबा देंगे तो अगला जन्म में इसको उठाना ही तो पड़ेगा तो इसलिए इसको उठा करके संशोधन तो करना ही है तो पहले शरीर को चलाना है फिर इसको भी चलाना है और इसको जब चलाएंगे महान पीड़ा होगा क्योंकि संस्कार जो पड़ा है वो सात्विक संस्कार नहीं पड़ा है और राशि के तामासी वो तो पीड़ा देगा ही कोई शॉर्टकट नहीं है उसको सहन करना पड़ेगा इसको चलाते रहेंगे और इसमें धीरे धीरे चलाएंगे इसमें एकाएक भी नहीं चला जाएगा क्योंकि संस्कार है उसमें रजस्तमस में तो धीरे धीरे ये इसको लेना पड़ेगा अर्थात ये चलेगा और चलते चलते धीरे धीरे इसमें जाएगा तो जाकर के फिर आगे कई साल लगने के बाद कई साल नहीं कितने जन्म लगता है फिर संस्कार ई आ जाएगा ये जब आ जाएगा संस्कार तभी तो हम वृत्ति को देखने का सामर्थ्य होगा नहीं तो तब तक तो, तो, तो हम प्रमाता ही बनते रहेंगे सटते रहेंगे उसी के साथ जब वृत्ति को देखने का सामर्थ्य आएगा तब तो फिर ये चीज घटेगा धीरे धीरे हम वृत्ति का साक्षी है इस प्रकार की अनुभव आएगा धीरे धीरे आगे टीका में कह दिए प्रत्यशु अविशिष्टतया अर्थात तो अनुगत रूपेण प्रत्येक प्रत्ये वृत्ति ज्ञान में, में अनुगत है अधिष्ठान ऐसा हम शास्त्र से जानते हैं कि किभा विशिष्ट उसमें प्रतिबिंबित भी होता है आत्मा का ज्ञान के लिए अन्य द्वारा नहीं है अतः प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा प्रत्यय का वृत्ति का प्रत्यगात्मा अर्थात तो वृत्ति का स्वरूप है ये वास्तविक वृत्ति को सत्ता स्फूर्ति देने वाला वृत्ति को प्रकाश करने वाला तया ब्रह्म विदितम यदा जब इस प्रकार के ब्रह्म जाना जाता है अर्थात हमको घट ज्ञान हुआ और हमको पता चल रहा है कि हमको घट ज्ञान हो रहा है कहते ये जो पता चलना है जिसके चलते हो रहा है यही साक्षी है यही ब्रह्म है वृत्ति का प्रत्येगात्म तया जब ब्रह्म ज्ञात होता है तदा तन मतम ब्रह्म ज्ञात हो गया तन तद का अर्थ वो ब्रह्म ज्ञातम तदा तनमतम इसका अर्थ कहते हैं तदा तन मतम ऐसी अवस्था में ही वो ब्रह्म का ज्ञात होगा इसलिए आगे कहते हैं तदा तदा तदा रखेंगे तर, तदा तद अगर हम तदा नहीं रखेंगे तो तदा तन मतम का अर्थ हो जाएगा तत् सम्यक दर्शनम उतना महत्व फिर नहीं रहेगा तदा तनमतम कहते हैं तदा तत् तद सम्यक दर्शनम यदा ब्रह्म का स्वरूपत्व तो होता है तभी वो ब्रह्म का ज्ञान जो हुआ तदा तथा दर्शनम इस प्रकार की तदातन आगे फिर और एक तदा शब्द है नया में नहीं है वहां लिखना पड़ेगा तदा तन मतम उसका अर्थ आगे लिखना है तदा तत् सम्यक दर्शनम वहा तदा लिखना पड़ेगा जब इस प्रकार की निश्चय हो जाएगा हमको घट ज्ञान हो रहा है यही प्रमाण है कि हम साक्षी है आत्मा है तो अगर हम साक्षी आत्मा नहीं होते तो हमको घट ज्ञान नहीं होता इतने ही निश्चय जिसको हो जाएगा ब्रह्म का आत्मा का ज्ञान इतने ही हो सकता है अधिक कुछ नहीं होगा तो हम लगे रहेंगे हमको तो जैसे घटोपट नदी पर्वत लड्डू राबड़ी का ज्ञान हो रहा है इसी प्रकार की ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं होगा इतने ही हम धीरे धीरे स्वीकार करके इसी रास्ते में चले हमको कुछ भी चीज पता चलता है यही प्रमाण है कि हम साक्षी है आत्मा है इतना ही तो पता हमको कुछ भी चीज पता चलता है खाली सुखों का पता चलेगा ना दुख का ही पता चलेगा दोनों का पता चलेगा तो तो पता तो सब चलेगा कहते हैं कि उस समय में अर्थात तदाकार होकर के विचलित तो न हो जाना इतना ही होने से काम हुआ तम्यक तो दर्शन इत्यर्थ टीका में क्न अहम् अत्र साक्षी तस्य तस्विषा न एक देहे अहम् साक्षी भेद उत्पत्तिदीना चाक्षगत साक्षिण्वादीकस्वूपेणिस्वरूप चैतन्यूप येन चैतन्यूपेण अहम तो अर्थात मैं ही चैतन्य रूप हूँ अत्र साक्षी अत्र अर्थात ये बोध में जो बोध है प्रतिबोधम कह दिया बोधेशु प्रत्ययु साक्षी तस्य सर्वत्र अविशेषात् जिस चैतन्य के द्वारा मैं साक्षी बना कहते हैं वो चैतन्य सर्वत्र अविशेषात् सर्वत्र अर्थात अत्र और सर्वत्र कह देने अत्र अर्थात इस बुद्धि में होने वाले वृत्ति जिस चैतन्य रूप होकर के मैं इस बुद्धि का साक्षी बन गया वो चैतन्य सर्वत्र व्यापक है इसलिए वो सभी वृत्ति का वही साक्षी है ए, अत्र साक्षी तस् सर्वत्र अविशेषात वो चैतन्य सर्वत्र एक ही है होने से न एकस्मिन एव देह अहम साक्षी मैं एक देह में केवल साक्षी नहीं हूँ अर्थात आप ही सभी वृत्तियों का साक्षी हैं कहेंगे हम तो अपने वृत्ति को भी कभी अर्थात तो ठीक से दो सेकंड के बाद भूल जाता हूं ये सभी का वृत्ति का साक्षी कहते है याद रखना नहीं रखना वो तो अंतकरण करण का कार्य है वो हमारा कार्य नहीं है सर्वत्र अविशेषा एक स्मिन एव दे अहम साक्षी जितना सात्विकता बढ़ेगा उतना आप दूसरे अंतकरण का भी साक्षी बन जाएगा कह देते ना वो उसका मन को पढ़ लेता है तो पढ़ लेता है अर्थात तो जब सात्विकता बढ़ता है तो उसके साथ तादात्म्य कर जाता है ये जितना राजसिकता तामसिकता रहेगा परिच्छिन्न भाव उतना दृढ़ है तो जितना सात्विकता बढ़ेगा ये परिच्छेद भाव घट जाएगा और परिच्छेद भाव घट जाने से कहते हैं उस अंतकरण के साथ भी तादात्म्य कर जाएगा जैसे कहते हैं ना माँ को पुत्र में कितना तादात्म्य होता है अगर पुत्र को बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया तो माँ को भी बुखार हो जाता है कहते हैं क्यों कहते हैं इतना शारीरिक तादाद में हो गया इसी प्रकार की जो सात्विकता बहुत बढ़ता है वो मानसिक तादाद कर जाएगा तो मानसिक तादाद में करने से वहां जो है उसको अनुभव कर लेगा जैसे छोटे महाराष्ट्र का वगैरह का बात आता था कोई सामने में आके रोया तो ये रोने लग कैसे कहते हैं ये मनो उस मनो से भिन्न नहीं रह पाता है उसका सामर्थ्य ही चला गया तो फिर वो चला गया कोई दूसरा आया दूसरा आकरे कोई हंसी का बात हो गया फिर लगे तो इसी प्रकार की हो जाता है परिच्छेद नहीं हो पाएगा बालक अवस्था जैसा होता है अर्थात तो तो वो सब तो सिद्धि है सात्विकता अधिक होने से वो सब सिद्धि आता है वास्तविक तो वही चैतन्य जिस चैतन्य से आप इसी बुद्धि का साक्षी है उसी चैतन्य के द्वारा सभी बुद्धि का साक्षी है क्योंकि चैतन्य एक है कहते हैं जो भेद उत्पत्ति इत्यादि होती है कहते हैं कि वृत्ति घटवृत्ति से पटवृत्ति ये सब भिन्न हो गया और घट ज्ञान नाश हो गया घट ज्ञान उत्पन्न हुआ आगे शरीर इत्यादि कहते हैं कि भेद उत्पत्ति आदि नाम से ये सब साक्ष्य का धर्म है भेद उत्पत्ति इत्यादि साक्षिण एक तो नित्यवादिकम सिद्य थी इसलिए एक है नित्य है ये सब जो भेद इत्यादि ये सब साक्ष्य का धर्म है आज यहाँ तक आगे अभी चार दिन अवकाश है ओम संगनो मित्रह सं वरुण सन्नो भवत्वर्यमा इंद्र बृहस्पति